में अभी हम लोगों ने सुना कि हम जो जानते हैं उसको मानना जरूरी है उसके अनुसार अपने को बनाना जरूरी है जानकारी खूब हो जाती है सत्य की चर्चा सुनने के आधार पर और सद के अध्ययन के आधार पर जानकारी बढ़ जाती है परंतु उसका अनुसरण हम नहीं करते तो जीवन की समस्याएं सुलझती नहीं है ऐसा एक रहस्य है मनुष्य के जीवन का कि विवेक के प्रकाश में उसे मार्ग दिखाई देता है और उसके साथ अगर उसकी जिंदगी की शक्ति लगी हुई नहीं है जीवनी शक्ति कहें लाइफ फोर्स कहें जिस शब्द से अपने को समझ में आवे उसी तरह से संबोधित करके समझे इसको कि उसके साथ अगर गति नहीं है तो मार्ग दिखाई देने पर भी व्यक्ति के जीवन की समस्या सुलझती नहीं है जीवन के पारखी संत ने हृदय और मस्तिष्क की एकता की चर्चा की थी मस्तिष्क में विचार के आधार पर कोई अच्छी बात समझ में आ गई तो उसके अनुसार अपने को बदल डालने के लिए हृदय के भाव की पवित्रता भी चाहिए बहुत जरूरी बात है जो निज ज्ञान का आदर करता है वही गुरु की बाणी का आदर करता है वही सदग्रंथों के आदेश का आदर करता है और जो व्यक्ति निजी ज्ञान के आदर करने में लापरवाही करता है उसकी ओर से सजग नहीं रहता तो उसके लिए संत बाणी का आदर करना सदग्रंथों के वाक्यों का आदर करना संभव नहीं होता एक घटना स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को सुनाई थी बहुत पहले की बात है इलाहाबाद में कुंभ के मेले पर महाराज वहाँ ठहरे हुए थे तो एक युवक आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे आके उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं कई दिनों से आपकी बातें सुन रहा हूँ आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं कुछ बताइए हमको तो महाराज जी ने पूछ लिया पहले ही कि तुम क्या करते हो भाई तो उसने कहा हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है एमए की पढ़ाई कर रहे होंगे तो महाराज जी ने कहा कि भैया तुमको मैं कौन सी अच्छी बात बताऊंगा तुम तो मुझे 20 वर्ष पढ़ाओगे मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ तो उस लड़के ने माना नहीं कहा कि नहीं नहीं बाबा जी आप बहुत अच्छी बात जानते हैं आप कुछ तो बताइए तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा मुझे तुम बताओ कि कोई अच्छी बात तुम जानते हो कि नहीं तो उसने कहा कि हाँ कुछ तो जानता हूँ फिर महाराज जी ने पूछा कि जो अच्छी बात तुम जानते हो वैसा करते हो क्या तो उसने कहा कि नहीं महाराज वैसा करता तो नहीं हूँ तब इन्होंने कहा कि जब तुम अपनी ही बात नहीं मानते हो जो जानते हो उसी के अनुसार नहीं चलते हो तो मैं अपनी अच्छी बात का अनादर क्यों कराऊं तुमको क्यों बताऊं? तो लड़का बहुत प्रसन्न हो गया समझदार था न उसने कहा कि आपने सबसे अच्छी बात मुझे बता दी अब क्या बताइयेगा कौन सी बात कि जो जानते हो सो करो तो प्रश्न करता और उत्तर दाता दोनों का उद्देश्य सिद्ध हो गया बहुत आवश्यक बात है और आप खुद सोच विचार कर देखिए कि कितनी अच्छी बातों को हम सब लोग जानते हैं अपने परिवेश में सुनने को मिलते हैं संत महापुरुषों के पास बैठने पर मालूम होता है सदग्रंथों के पढ़ने से मालूम होता है बहुत सी अच्छी बातों को हम लोग जानते हैं और जानते हुए भी उसके अनुसार करते नहीं है तो जीवन की समस्या सुलझती नहीं है कुछ लोगों का ऐसा एक झक बन जाता है कि बढ़िया बढ़िया सदग्रंथों को पढ़ते ही रहेंगे पढ़ते ही रहेंगे जितना मिलेगा उतना पढ़ेंगे ठीक है पढ़ने से जानकारी बढ़ती है अच्छी बात है लेकिन सदग्रंथों में जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उन अच्छी बातों का प्रभाव ग्रंथ के पन्नों पर होगा कि मनुष्य के व्यक्तित्व पर होगा जी व्यक्तित्व पर होगा न जो जो जिंदा दिल है जो सजग व्यक्ति है जिसके भीतर अविनाशी बीज रूप से विद्यमान है जो अपनी वर्तमान दशा को मिटाने के लिए तत्पर है जो अनंत परमात्मा से मिलने के लिए तत्पर है उस पर अच्छी बातों का प्रभाव होता है इसलिए मनुष्य के जीवन में अपने विकास के लिए बड़ी आवश्यक बात है कि अच्छी बातें जो हम जानते हैं उनको मानकर उसके अनुसार चलना आरंभ करें तो आप देखेंगे कि बहुत सी अच्छी बातों को जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता है थोड़ी सी अच्छी बात को जान करके उसका अनुसरण करने की मैंने ऐसा अनुभव किया कि सत्य की चर्चा में हम लोगों ने सुना क्या सुना कि शरीर और संसार नाशवान है अपने द्वारा इस बात को अनुभव किया कि 10-20 वर्ष पहले शरीर जैसा था आज वैसा नहीं है ठीक है ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए नहीं ये अपनी जानी हुई बात है पक्की बात है 20 वर्ष पहले शरीर का जो हाल था आज नहीं है तो बहुत ही युक्ति युक्त निर्णय है ये कि आज जैसा है आगे वैसा नहीं रहेगा ठीक है तो एक बात हमारी जानकारी में आई कि सबसे निकट अपना साथी जो है शरीर मालूम होता है कि सबसे निकट है उसी में स्थिरता नहीं है उसी पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है उसी को हम अपने नियंत्रण में चला नहीं सकते तो इस जगत का सबसे निकट प्रतीत होने वाला साथी जो शरीर है वही अपने काबू में रहने वाला नहीं है उसी में स्थिरता नहीं है ठहराव नहीं है तो इसके अतिरिक्त इससे दूर जो कुछ दिखाई दे रहा है उस सब पर अपना नियंत्रण चलेगा नहीं चलेगा तो इतनी बात जानने की सामर्थ्य मनुष्य में है कि नहीं है जी है सामर्थ्य है ना? इतनी बात हम लोग जानते हैं तो अब इस जानी हुई बात का प्रभाव अपने पर नहीं है तो गुरु और ग्रंथ के वाक्य का प्रभाव कैसे होगा अगर किसी सदग्रंथ का अध्ययन आप करें तो उसमें आपको इसी बात का विवेचन मिलेगा की जो तुम्हारा दृश्य है वो तुम्हारा जीवन नहीं है जो तुम्हारी जानकारी का विषय बन सकता है वो तुम्हारा जीवन नहीं है जो अपने से भिन्न प्रतीत हो रहा है उसमें स्थिरता नहीं है ये बातें मिलेंगी कि नहीं अनेक भाषा में अनेक शब्दों में अनेक विधि से जो जो बनने गुजरने वाला क्रम है वो तुम्हारा जीवन नहीं हो सकता वो सदा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता यही तो है ये बातें तो हम लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने द्वारा ही जान लिया है इस जानकारी का प्रभाव क्या होना चाहिए इस जानकारी का प्रभाव यह होना चाहिए कि शरीर और वस्तु और संगी साथी जितने हैं इन सब का महत्व मेरे जीवन में से निकल जाना चाहिए इतना ही तो है फिर और क्या सुना हमने और ये सुना कि सदा सदा का रहने वाला नित्य संबंधी परमात्मा तुम्हारे ही में विद्यमान है उससे तुम्हारा साथ कभी छूता नहीं उससे तुम विचिन्न कभी हुए नहीं वो वह ज्ञान स्वरूप है वह रस स्वरूप है वह शांति स्वरूप है सामर्थ्य स्वरूप है और ऐसा जो अविनाशी परमात्मा है जो सर्व उत्पत्ति का आधार है जो सर्व प्रतीक का प्रकाशक है ये तो उसकी महिमा हो गई। उसके साथ एक बहुत बढ़िया बात हम लोगो को सुनने को तो मिली कि ऐसा जो महान है और सब प्रकार से सहज आनंद स्वरूप रस स्वरूप है उस अलौकिक अद्वितीय विलक्षण परमात्मा का मनुष्य के साथ एक डायरेक्ट संबंध है एक सीधा संबंध है और एक नित्य संबंध है जो कि कभी छूट नहीं सकता कभी मिट नहीं सकता उस उस अनंत के विद्यमान होते हुए भी हम लोगों के लिए दुखी रहने का कोई कारण नहीं दिखाई देता शांति स्वरूप मुझ में विद्यमान है तो मुझे शांति के लिए किसी और का मुंह देखना नहीं है ज्ञान स्वरूप मेरे भीतर विद्यमान है तो ज्ञान को खोजने के लिए बाहर दौड़ना नहीं है प्रेम स्वरूप परमात्मा मुझ में विद्यमान है तो अपना बनाने के लिए दुनिया की ओर देखना नहीं है ठीक है कि नहीं तो इतना हम लोगों ने कर लिया क्या किया नहीं तो अब और क्या सुनना चाहते है दू बाते मुझे मिलती है जो नहीं है उस पर से अपनी दृष्टि हटा लो जो सदा सदा से है उसका होनापन स्वीकार कर लो बस तो अब इसी बात को मैं कब तक कहू मैं कब तक सुनू कितना लिखना हो गया कितना पढ़ना हो गया कितना सुनना हो गया कितना सुनाना हो गया अगर जिंदगी का भार नहीं उतरा चिंता और भय से मुक्ति नहीं मिली तो फिर और कौन सा उपाय बाकी रहा ऐसा सोचिए बड़ी बढ़िया बात है बहुत ही विचारणीय बात है कि कि जानकारी में तो कमी नहीं है कामनाओं का त्याग कर दो तो शांति शांति है अशांति का कोई प्रश्न ही नहीं है गुरु के वाक्य में श्रद्धा करके ग्रंथ के वाक्यों में श्रद्धा करके अनंत परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लो उनका तुम्हारे साथ जो डायरेक्ट संबंध है सीधा बीच में किसी और की आवश्यकता नहीं है उस संबंध को याद कर लो तो उनकी विद्यमानता का मजा तुम्हें आ जाए इस बात से मुझको बहुत आराम मिला था परमात्मा की महिमा तो सुनती रही मैं दीन बंधु है करुणा सिंधु है पतित पावन है सृष्टि करता है विश्वम भर है सबका भरण पोषण करते हैं क्या क्या नहीं सुनते हैं हम लोग और स्वामी जी महाराज के पास सुनने को मिला कि जितना तुम कहते हो उतना भी है जितना तुम सुनते हो उतना भी है आज तक जिस किसी ने जो कुछ उनके बारे में कहा है वो सब हैं और सबसे विलक्षण भी हैं। तो अब कितना कहेंगे कितना सुनेंगे तो इन सारी बातों के होते हुए भी मेरा ध्यान परमात्मा पर जाता नहीं था अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचती थी हैं महामहिम तो होंगे भाई अपने लिए हैं मेरा क्या करुणा सिंधु हैं तो किसी पर करुणा की होगी वो जानता है मैं क्या जानू दीन बंधु हैं तो किसी दीन को संभाला होगा तो उसने कहा होगा मेरा क्या ऐसा एक भीतर से उदासीनता इनडिफरेंट एटीच्यूड जिसको कहते हैं, ठीक है है तो है होगा बाबा ना कहने का तो साहस नहीं है और जो अपनी ट्रेनिंग थी लेबोरेटरी की उसमें बड़ी सच्चाई से इस बात को माना जाता है कि जो भी कुछ आप कुछ की जानकारी में आया सुनने में आया तो बिना उसको जांच किए प्रमाणित किए हाँ भी नहीं कर सकते हो ना भी नहीं कर सकते हो जांच करो प्रयोग करो प्रमाणित करो सही निकले तो हाँ कहो गलत निकले तो ना कहो तो परमात्मा के बारे में ऐसा कुछ प्रयोग तो मेरा था ही नहीं तो मैं ना भी नहीं करती थी और हाँ भी नहीं करती थी लेकिन जब भगवत अनुरागी संत ने परमात्मा की विद्यमानता का कितना सीधा संबंध मनुष्य के जीवन से है इस बात की जानकारी दिलाई इतना कहने से भी काम नहीं बनता विश्वास दिलाया ऐसा कह सकती हूँ मैं और संत कृपा से भगवत कृपा से अनुभव भी कराया तो जब यह बात मेरे लिए सही प्रमाणित तो हो गई कि परमात्मा का मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ सीधा संबंध है बीच में और कुछ ना सहयोग देने की आवश्यकता है ना कोई व्यवधान है उसके बाद से बहुत निश्चिंतता आई सृष्टि सृष्टिकर्ता स्वयं हमारे साथ संबंध रखते हैं ध्यान रखते हैं हम लोगों को बना करके उन्होंने दुनिया में भेजा है तो जैसे मैं उनकी ओर से इनडिफरेंट होके बैठी रहती थी वैसे वे हमारी ओर से इनडिफरेंट होके नहीं बैठते हैं इनडिफरेंट होना मतलब उदासीन हाँ उदासीन शब्द कर सकते हैं उतना सही अर्थ तो नहीं निकल रहा है लेकिन एकदम सही शब्द हिंदी का मुझे सूझ नहीं रहा है इसके यहाँ ठीक है है तो है ऐसा आप भाई बहनों की सेवा में इस बात को निवेदन करने में मुझे बड़ा हर्ष भी हो रहा है और इस बात की बड़ी आवश्यकता भी मालूम होती है कि किसी तरह यह बैठ जाता आपके जीवन में भी जिन भाई बहनों को जरूरत है सबके हमारे उनके बीच दूसरा कोई व्यवधान है नहीं और पचास प्रतिशत तो वो पक्का ही है क्योंकि उनकी ओर से कभी टूटता नहीं है वे कभी भूलते नहीं हैं, उनमें ना विस्मृति का दोष है और ना उनमें हम लोगों पर कोई क्रोध क्षोभ है ये सब कुछ नहीं है तो उनकी ओर से सब पक्का है कहीं कुछ उसमें संदेह नहीं है ढीलापन नहीं है अब केवल आधा हिस्सा अपनी तरफ से रह जाता है वो क्या रह जाता है कि जब तक हम उनके संबंध में निसंदेह नहीं हो जाते उनके हमारे बीच कितना सीधा संबंध है कितनी जल्दी हमारी दशाओं का उनको परिचय है और उसके अनुरूप उनकी प्रतिक्रिया है इन बातों को यदि हम अपनी ओर से मान नहीं लेते विश्वास नहीं कर लेते तो अपने ही में विद्यमान वह आनंद स्वरूप वह रस स्वरूप विद्यमान है और हम भूखे प्यासे दुनिया की ओर देखते हुए पता नहीं क्या क्या दुर्गति अपनी करते फिरते हैं एक जगह पर जहाँ प्रेम की चर्चा है वहाँ पर महाराज के मुख से एक वाक्य निकला तो उसमें मनुष्य के लिए उन्होंने ये कहा कि चाहने वाले को चाहना पशुता है समझ में आता है चाहने वाले को चाहना पशुता है तो अब अपनी दशा तो देखो कि जो सब प्रकार से पूर्ण है जो हम लोगों से सिवाय प्रेम भाव के और कुछ नहीं चाहता और उसी का दिया हुआ प्रेम भाव उसी के अर्पण करो तो इतनी इतनी प्रसन्नता होती है परमात्मा को इतनी प्रसन्नता होती है कि उन्हीं का दिया हुआ प्रेम भाव उनके प्रति कर, अर्पित करने वाले प्रेमी पर स्वयं अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं ऐसा होता है ऐसा हम लोगों ने सुना है अनेकों भक्तों के जीवन में यह सब हुआ है उसको भूल करके उसकी ओर से विमुख हो कर के हम सब लोग जो संसार में अनगिनत सम्बन्ध बनाए बैठे हैं जिसके कारण से उस अनंत प्रेम स्वरूप परमात्मा से विमुख है उन व्यक्तियों को चुन चुन के देखो तो कि उनमें से सब चाहने वाले हैं कि सब अचाह है एक चाहने वाले हैं, तो जो खुद कुछ चाहता है उसके साथ हमारा आपका प्रेम का नाता निभ नहीं सकता स्वामी जी महाराज ने लिखा चाहने वाले को चाहना पशुता है मनुष्यता से नीचे की बात है तो चाहने वाले के साथ क्या करना चाहिए चाहने वाले की सेवा कर दो सहयोग दे दो ये तो कर सकते हैं। सद्भावना रखो चाहने वाले पर दृष्टि पड़े तो वस्तु है तो वस्तु दे दो शरीर के बल की जरूरत है उसको तो शारीरिक बल से सहयोग दे दो और कुछ न बन पड़े तो हृदय से कल्याण मनाओ उसका तो सहयोग देना सक्रिय सेवा करना सद्भाव रखना उसका भला मनाना ये तो हम कर सकते हैं संसार के व्यक्तियों के साथ और प्राणी मात्र के साथ केवल मनुष्य क्यों कहें प्राणी मात्र के साथ सहयोग देना सेवा करना भला मनाना इतना तो कर सकते हैं लेकिन अपने अंतर की जो प्यास है वह तो परम पवित्र परम मधुर प्रभु प्रेम के बिना मिट नहीं सकती उससे विमुख होकर चाहने वाले के पीछे दौड़ते रहना बुद्धिमानी तो नहीं मालूम होती जी? अब सोच करके देखिए प्रभु प्रेम के रस की अभिव्यक्ति हमारे भीतर क्यों नहीं हुई क्या उनके प्रेम का दरवाजा बंद है जी, क्या उनकी कृपा का दरवाजा बंद है क्या उन्होंने हमारी ओर से अपनी आखे बंद कर ली हैं? नहीं तो क्या हो गया तो मुझे ऐसा सूझता है कि और कुछ नहीं हो गया बात केवल इतनी सी हो गई कि जिंदगी में महीने अपने लिए मैं कह सकती हूँ आप सभी मेरे पूज्य हैं, प्रणम्य हैं, मेरे प्यारे प्रभु के प्रतिरूप हैं। दोष दर्शन में अपना करके बता रही हूँ कि मैंने ऐसा पाया कि जड़ता के आधार पर स्थूल दृष्टियों से दिखाई देने वाले संसार में मैंने इतना विश्वास किया कि यही संसार मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा तो बुद्धि भगवती सलाह दे रही है कि देखो यहाँ तुम्हारे लायक कुछ है नहीं फिर भी इंद्रिय दृष्टि को महत्व दे करके दिखाई देने वाले की ओर दौड़ दौड़ कर जीवन की बहुत सी शक्ति को गवा दिया मैंने अब प्रभु के मंगलमय विधान से संत की करुणामयी दृष्टि से अनंत परमात्मा की कृपालुता से सत्संग मिला और सत्संग में उस महामहिम की महिमा सुनने को मिली जीवन की आवश्यकता ने प्रेरित किया यहाँ तो तुम्हारे लायक कुछ है ही नहीं है और बेसहारे तुमसे रहा नहीं जाता वो तो संत की वाणी को मानो ग्रंथ के वाक्यों को मानो उस महामहिम की महिमा को स्वीकार करो तो ऐसा आप सोच करके देखिए कि जैसे कहावत करते हैं हम लोग डूबते हुए को तिनका सहारा ऐसे ही परिवर्तनशील नाशवान संसार में कहीं कोई स्थिरता नहीं है अपने लिए कोई आधार नहीं है और निराधार रहा नहीं जाता क्या करें ऐसी घड़ी में संत ने परमात्मा का सहारा पकड़ा दिया और यही होता है असत्य की जानकारी अपने को होती है मैंने मैंने व्यक्तियों से संबंध माना तो यह मेरी भूल हो गई मैंने संसार से आशाएं की तो निराशा मिल गई मैंने व्यक्तियों के संयोग में सुख माना तो वियोग का घोर दुख सहन करना पड़ा अपने द्वारा इन बातों की जानकारी मिल गई तो इसका यह प्रभाव होना ही चाहिए कि फिर हम संसार से आशाएं छोड़ दें चाहिए कि नहीं अगर पक्की जानकारी होने के बाद भी संसार से आशाएं हम नहीं छोड़ते हैं स्वयं अपने द्वारा नहीं त्यागते हैं उसको तो दूसरा कौन है जो जबरदस्ती त्याग करा देगा नहीं करायेगा इसलिए निज विवेक के प्रकाश के रूप में ज्ञान गुरु अपने में विद्यमान है परमात्मा की मंगलकारी योजना इस जीवन में काम कर रही है और संत जन अपने अनुभव के आधार पर अपना प्रसाद बांटते ही रहते हैं। यही सब आधार है कि हम मिटने वाले का सहारा छोड़ें। सहारा ही छोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि संसार में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को पकड़ ले सामर्थ्य नहीं है पंडित लेखराज जी आर्य समाज के बड़े कार्यकर्ता थे उनका नौजवान लड़का मरनासन्न बिस्तर में पड़ा था और उसी समय उनको समाचार मिला कि 300 हिंदू और हिंदू के घेरे में पड़ गए हैं और उन पर आपत्ति आ गई है कि जान दे या धर्म छोड़े समाचार मिला बस एकदम तैयार होकर जाने लगे उनकी पत्नी हो रही थी कहने लगी पंडित जी ये लड़का तो एकदम मरनासन्न पड़ा है आप कहा जा रहे हैं वो तो पंडित जी कहते हैं कि मैं क्या करूं मेरे 300 लड़कों की जिंदगी आफत में पड़ी है मैं जा रहा हूँ एक लड़के के बारे में कैसे सोचू 300 लड़के मिट्टी के मुख में पड़े हैं मैं जाऊंगा चले गए तो व्यक्ति का मोह और धन का लोभ और संसार का सुख किसी आदमी को पकड़ सका आदमी को तो नहीं पकड़ सकता धन का लोभी उसमें फंस सकता है कामनाओं से प्रेरित उसमें फंस सकता है तो हम ये नहीं कह सकते कि कि संसार बड़ा माया जाल है संसार कुछ नहीं कर सकता पकड़ नहीं सकता क्यों पकड़े गए हैं वो लोग अपनी दुर्बलता से अपनी भूल से पकड़े गए हैं तो आदमी है जो आदमी के स्टैंड से उतर जाए मनुष्य है जो मानवता की श्रेणी से नीचे उतर जाए वो तो संसार में क्या अनर्थ न करे और आदमी है जो निज विवेक के प्रकाश में आगे बढ़ जाए तो की शक्ति की सामना संसार में तो नहीं पर नहीं इसलिए हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण ही अविनाशी से मिलने का साहस करते हैं अनंत परमात्मा के प्रेमी होने का साहस करते हैं नहीं तो और कौन कर सकता है जिसके भीतर अलौकिक तत्व की विद्यमानता है जो उसके प्रकाश में नाशवान को नाशवान करके जानता है जो हृदय के भाव के आधार पर अलख अगोचर की विद्यमानता को मानता है वो तो ऐसा साहस करेगा और कौन करेगा तो आप देखिए मैं तो जितना जितना सोचती हूँ मुझको मनुष्य के जीवन की ऐसी विलक्षणता ऐसी महिमा दिखाई देती है कि तारीफ करती हूँ उस कारीगर की कितनी कितनी प्रशंसनीय रचना है उनकी इस मनुष्य के रूप में एक एक खिले हुए पुष्प को देखकर महाकवि चनिशन बहुत दिनों के लिए बहुत समय के लिए संसार को भूल गए थे चले जा रहे हैं मार्ग में एक गिरा हुआ खंडहर है भगनावशेष एक महल का उसमें एक अकेला पौधा खड़ा था और उसमें एक पुष्प खिला था रास्ते से काफी दूर कवि भी थे दार्शनिक भी थे महात्मा भी थे नजर पड़ गई, जाके बैठ गए उसके पास देखने लगे उससे बातें करने लगे बहुत कुछ लिखा है उसके संबंध में अंत में ये कह के उठते हैं कि देखने में तू छोटा सा है अकेला ही खिला है अकेला ही मुरझा जाएगा लेकिन हे पुष्ट तुम्हारे भीतर वह रहस्य है वह सत्य है कि एक तुम्हारे रहस्य को मैं जान लूं तो सारी सृष्टि का रहस्य मैं जान जाऊं। तो मनुष्य ही तो है वह खिला हुआ पुष्प जो सौदौर्योपास की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है स्वयं उस पुष्प को नहीं पता है कि मेरी भी सत्ता वही है जो सारी सृष्टि की है उस पुष्प तो को नहीं मालूम है मुझको सुंदरता उस परम सुंदर से मिली है मुझको तो सुगंधी उस परम सुगंधी से मिली है जो कुछ जहाँ पर जो कुछ जहाँ यहाँ दिखाई देता है वो सब उसी का विस्तार है ये वस्तुएं नहीं जानती हैं, ये वनस्पति को नहीं मालूम है ये पशु पक्षियों को नहीं मालूम है ये मनुष्य ही तो है ये उसी की विशेषता है कि जहाँ भी दृष्टि डाले उसी में से वह अपने लिए अर्थ निकाल सकता है इस लौकिक जगत में नाशवान शरीर को लेकर विचरण करते हुए अलौकिक परमात्मा के प्रेम का विस्तार कर सकता है ये मनुष्य ही तो है तो आप अपनी उस विशेषता को ध्यान में रखेंगे तो आसान हो जाएगा संसार के बंधन को तोड़ना क्योंकि संसार की ओर से बंधन है ही नहीं मैंने अपना मूल्य घटाया अमर पद के अधिकारी होने पर भी मैंने संसार की वस्तुओं से ममता जोड़ लिया अनंत परमात्मा का प्रेम पात्र होने के लायक मुझको बनाया गया है अपनी उस महिमा को भुला करके हार मास के पुतले भूखे प्यासे दुनिया में घूम रहे हैं, उनको पकड़ करके तृप्ति चाहते हो तो अपना मूल्य मैंने घटाया है अपने मूल्य को मैं संभाल सकती हूँ तो मनुष्य ही तो है ये आप ही तो हैं जिनके सामने सृष्टि का वैभाव धूल के समान हो जाता है राजकुमार सिद्धार्थ गहन चिंतन में बैठे है मंत्रिमंडल के लोग जा कर के राजा को संवाद देते हैं कि राजकुमार बहुत चिंतित रहते हैं क्या बात है तो राजा कहते हैं कि मेरा चौथा पन आ गया पुत्र सब प्रकार से योग्य हो गया विवाह हो गया अब भी मैं गद्दी पर बैठा हूँ पुत्र को गद्दी नहीं देता हूँ तो युवक राजकुमार उदास नहीं होगा तो क्या करेगा तो सोच करके उन्होंने मंत्रीगण को भेजा कि जाओ राजकुमार से कहो कि उनका राज्यभिषेक कराने के लिए महाराज बुला रहे तो सृष्टि का वैध है खड़ा है उनके सामने मंत्रिमंडल जा करके राजा की बात को निवेदन कर रहे हैं तो राजकुमार क्या कहते हैं राजकुमार कहते हैं हे मंत्रीगण आप जा कर के पिताजी को कह दीजिए कि मुझे वैसी गद्दी नहीं चाहिए जिस पर से उतरना पड़ेगा मनुष्य ही तो है ऐसी गद्दी नहीं लूंगा मैं कि आज पिताजी बुलाकर बैठाएंगे और कल फिर उतरना पड़े वो नहीं चाहिए मुझको तो मनुष्य का ही ये साहस है उसी की ये सामर्थ्य है कि त्रिभुवन के वैभव को स्वेच्छा से ठुकरा दे नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए और बिना देखे बिना जाने परमात्मा को अपना मान करके सर्वस्व अपना उस पर नौछावर कर दे प्यारे तुम चाहे जहाँ रहो स्वामी जी महाराज कहते और चाहे कुछ करो अपने को और कुछ नहीं चाहिए तो प्यारे तुम चाहे जैसे हो और चाहे जहाँ रहो और चाहे कुछ करो तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ और जाम भी क्या कहोगे तुम भी आजाद रहो मैं भी आजाद हूँ वो प्रेमी क्या जो प्रेमास्पद को अपने संकल्पों में बांधे और वो प्रेमास्पद क्या जो प्रेमी को अपने अधीन करके रखना पसंद करे तो भक्त कहता है हे प्रभु तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम पर न्यौछावर हूं तो भगवान कहते हैं हे भक्त तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम पर म्योवर हूँ तो आजाद का आजाद के साथ प्रेम का संबंध चलता है कामनाओं को लेकर मनुष्य प्रेमी नहीं हो सकता और कामनाओं से ग्रस्त मनुष्य प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सकता यह तो ऐसा अनमोल तत्व तो है कि मनुष्य ही और परमात्मा ही परस्पर प्रेम के आदान प्रदान में समर्थ है इतने ऊंचे पद पर पहुंचाने के लिए आपको बनाया गया है ऐसी अच्छी योजना से आपका निर्माण हुआ है और मैंने तो साधन काल में यह अनुभव करके देखा स्वामी जी महाराज के मुख से सुना दोनों ही बातें हैं कि मनुष्य अपनी ओर से कितना भी दुर्बल भाव और कितने भी दोषों विकृतियों से भरा हुआ भूतकाल लेकर के परमात्मा के संबंध को पसंद करने की हिम्मत करे केवल एक बार ऐसा भाव उसके जी से निकले उपजे तो परमात्मा जैसे कि पहले से हर प्रकार से तैयार रहते हैं उसके विश्वास को दृढ़ करने के लिए उसके भाव की वृद्धि के लिए उसको प्रेम स्वरूप बना करके अपने प्रेम के आदान प्रदान के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं